नमस्कार आप सुन रहे मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ फाइन आर्ट्स के कुछ चार लोग आए हुए हैं दिल्ली और गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो मैं एक एक करके उनसे आपको मिलाना चाहूंगा तो सबसे पहले दिल्ली से पदारे हुए आशा जी हैं उनसे बात करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं से सुनते हैं मेरा नाम आशा चडा है मैं बेसिकली नॉलेज नेविगेटर हूँ कमर्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ और उसके बाद मैं इंटीरियर डेकोरेटर भी हूँ और सोशल वर्किंग भी करूँ और एज ए रैटर भी हूँ बेसिकली मैं आया हूँ ऑल राउंडर बट इस वक्त मैं आर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ और सोशल वर्किंग को बिकॉज इसके पीछे मेरा ये वर्क है कि अगर मैं आर्ट को थोड़ा सा आगे करके उसके थ्रू अगर मैं किसी सोशल वर्किंग किसी गरीब को अगर फ्री मैं एजुकेशन देती हूँ तो वो अपना प्रोफेशनली लाइफ बता सकता है बेसिकली मेरा जो आर्ट के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे समाज में सोशल में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स की थीम्स पे मैं काम करती हूँ मेरे पीछे काफ़ी पेंटिंग्स हैं अभी भी एग्जीबिशन मिली है और मैंने काफ़ी मिनिस्टर से अवार्ड्स वगैरह भी लिए हैं तो वो इसी चक्कर है कि जब भी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनके पीछे या तो मैं रिलीजियस पोर्ट्रेट बनाती हूँ या मैं अपनी थीम्स के ऊपर बनाती हूँ अभी पीछे मैंने एक थीम पर बनाया था चाइल्ड चाइल्ड प्रॉब्लम या गर्ल चाइल्ड के बारे में जिसमें हमने ये दिखाया कि गर्ल्स को अपने आप को सेफ रखने के लिए कितनी प्रॉब्लम है उसके बाद मैंने दिखाया कि हमारे प्रॉब्लम में आज कितना भी हम सिगरेट की डब्बी पे लिखा हो कि सिगरेट इज इंजरीज ऑफ लाइफ पर फिर भी लोग बिक रहा है तो वो भी मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा पता लगा उसके पीछे मैंने बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं सिगरेट इससे क्या हमारा इन्वायरमेंट कितना ख़राब होता है उस यह पिक्चर में मैंने ये बताया कि उससे एक तो प्रॉब्लम है कि उसको मैंने शक्ल दी एक ऐसी चीज़ की कि वो आप पेंटिंग देखने के बाद ही जजमेंट कर पाएंगे उसमें यह था कि अगर सिगरेट पीने के बाद हमारी पोजीशन क्या होती है और दूसरा सिगरेट पीने से हमारे एनवायरनमेंट की जो लीव्स हैं वो सारी ग्रीन से ब्राउन हो गई हैं यानी कि वो बहुत ही बुरी हालत में है कि उनकी लाइफ ख़त्म है क्योंकि पेड़ पौधों की भी एक अपनी लाइफ होती है तो हमारी ड्यूटी सोशल के हिसाब से बनती है कि हम पेड़ पौधों को जहाँ कि मोदी जी कहते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा की जाए वहाँ ये लोग सिगरेट पीकर पेड़ पौधे एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं जिससे आजकल की कई प्रॉब्लमेटिक वो प्रॉब्लम्स लग, लोगों को आ रही हैं जो कभी सुनी भी नहीं है तो इन चीज़ों को दर्शाते हुए उनकी समस्याओं को दूर करते हुए उन समस्याओं को का रिजल्ट बता ताकि सोशल को अवेयर कर सके कि आपके साथ जो जो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो वो एक गलत चीज़ है तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं अपनी पेंटिंग में ये सब चीज़ दर्शाती हूँ ताकि सोशल हमारा उत्तम स्वच्छ हो आ, मेरे माता पिताजी पिताजी का नाम है धर्मवीर आनंद और माता का नाम कैलाश देवी आनंद है ये बहुत ही पहुँचे हुए थे अब तो खैर इस में नहीं है मगर पार्टीशन से पहले इनका बहुत बड़ा नाम था और इनकी शिक्षा के ऊपर आधारित मैं आजकल एबस्टैक भी करती हूँ बिकॉज़ जब मैं अपनी मैं नॉलेज नेविगेटर हूँ तो मैं अपना जो इंट्रोडक्शन वो अपनी जो क्लास लेती हूँ उसके पीछे मैं लोगों को एजुकेशन देती हूँ टाइम आई प्रोवाइड द एजुकेशन सम टाइम आई प्रोवाइड द मार्केटिंग और सबसे बेस्ट ये कि दोज वू आर डिप्रेस फ्रॉम देअ लाइफ माई मोटिवेट दम सेल्फ थ्रू माय टिप्स टॉक्स एक्सरसाइजेज और ये सारी जो है ये सिर्फ डिपेंड है माँ बाप के ऊपर आज हम उन चीज़ों की वैल्यू कर रहे हैं जो चीज़ें आज हम किताबों में पढ़ते हैं सेवन ऑप्टिका सेवन गुड थिंग्स सेवन हैबिट्स ये आज से 25-30 साल पहले हमारे माँ बाप ने हमें सिखा दिए उस समय हम बच्चे थे पर हम लोगों को बुरा लगता पर आज हम समझते हैं उन चीज़ों की वैल्यू क्या है तो इस तरह की उनकी वैल्यू के हिसाब से उनकी थीसीज़ के ऊपर मैं नहीं जानती कि कौन राइटर है कौन कुछ है पर उनके रस्ते पर चल हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उन्हीं चीज़ों की वैल्यू से हम इतनी आगे बढ़ गए हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा सोशल इन बातों को गौर फरमाए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करे धन्यवाद शुक्रिया आशा जी नमस्कार आप रेडियो 90.4 एफएम पर संशेष मुलाकात आशा जी को हमने सुना अभी हमारे बीच में प्रदीप जी हैं प्रदीप जी से जानेंगे उनके बारे में और उनके फाइन आर्ट्स के बारे में हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं सोना डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ मेरा आर्ट फील्ड के अंदर पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी हज़ारों पेंटिंग्स बनाई है मैं ज़्यादातर पेंटिंग्स धार्मिक सब्जेक्ट के ऊपर बनाता हूँ और उसमें एक नॉर्मल लेडी को लेके उसको मैं देवी का रूप देता हूँ जिससे कि मेरी पेंटिंग काफ़ी फेमस होती है और आ, सेल भी जल्दी हो जाती है मतलब बिकती भी बहुत जल्दी आए तो लोगों को एक मेरी पेंटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है कि लोगों को मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरी पेंटिंग्स को अगर वो देखते हैं तो उन्हें मंदिर जैसा फीलिंग आती है उसमें मैं बांसुरी बजाते हुए दिखाता हूँ एक दीवानी दिखाता हैं शाम दीवानी दिखाता हैं एक भगवान के प्रति जो उनका लगा होता है उसको दीवानगी को मैं उसको पेंटिंग के अंदर मैं दर्शाता हूँ उसमें मैं घंटियाँ जो होती मंदिर में दीपक जो होते हैं और धूप वगैरह तो एक जो पेंटिंग को देखने की फीलिंग होती है वो सिर्फ ऐसे लगती है जैसे हम मंदिर के सामने खड़े हैं और इसका मैंने जो फाइन आर्ट का मैंने किया है राजस्थानी उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएफए किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस है पेंटिंग के बारे में मेरा परिवार एक छोटा परिवार है ज़्यादा वैसे हम सारे मिलजुल के साथ रहते हैं मम्मी पापा जो हमारे हैं वो एक मम्मी गृहणी है और पापा हमारे भारत गैस के अंदर जॉब करते हैं पापा को हमारे बीस बाईस साल हो गए लगभग काम करते हो उसमें भारत गैस के अंदर तो पापा और मम्मी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया हमेशा जहाँ पे मेरे को मतलब लगा मैं यहाँ से आगे नहीं चल सकता उन्होंने आशीर्वाद ऐसा बनाए रखा कि मैं हमेशा आगे निकलता रहा और उनके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मतलब मुझे मतलब ऐसा कोई आज तक को ऐसी कोई रुकावट आई नहीं मैं मंदिर नहीं जाता भगवान से हेल्प नहीं मांगता मैं अपने माता पिता से बोलता हूँ कि मुझे ये परेशानी हो गई है और मैं इस लाइ निकलना चाहता हूँ तो मेरे को आराम से वो रास्ता बताते हल बताते और मैं आराम से निकल जाता हूँ उनके आशीर्वाद से प्रदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हम अपने माता पिताओं के साथ जब भी बातें करते हैं या उनको अपनी परेशानी बताते हैं तो उनका आशीष और उनका प्यार मिलता है तो हर मुश्किल आसान हो जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं पूनम जी हमारे साथ हैं जो भी फाइन आर्ट्स में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में हेलो uh, एवरीबॉडी मैं पूनम हूँ और uh, मेरी जर्नी बहुत छोटी जर्नी है तो जो पैशन है मेरा वो फ्रॉम चाइल्ड है और uh, जर्नी तो मेरी मतलब मेरी चार साल पहले शुरू हुई है एंड माय पेरेंट्स आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है पेंटिंग के लिए दो डेट इन नो बट देट देट टाइम क्या होता था कि सिर्फ इंजीनियर मेडिकल और ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी तो इससे क्या होता था कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि बाकी फील्ड्स भी होती हैं और बाकी हम बी भी कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना मेरे पेरेंट्स को नॉलेज थी तो ही वॉज अ करट मच ऑफ नॉलेज सो बो आई वॉज क्वाइट इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ दिस बी बी आई कुड नॉट डू बी आई एम ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और चार साल पहले इस प्रोफेशनली मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की है तो मेरा पैशन मेरा पैशन मेरे चाइल्ड से है एंड uh, अभी करते करते करते करते मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड और बाकी जितने भी हमारे क्यूरेटर्स हैं उनके साथ जर्नी शुरू हुई और चार साल से अभी तक मैं यहाँ इनसे जुड़ी हुई इस चाँद से जुड़ी हुई हूँ और और मेरे जो पेंटिंग्स हैं दैट इज़ मोर टू स्ट्रगल ऑफ द लाइफ बिकॉज यू यू आर ऑलवेज इन द स्ट्रगल ऑफ़ द लाइफ एंड हाउ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट ठीक है ना that is in your hands it's not the destiny it's not it's nothing it's just how you believe that you can get out of it pareshaniyan hamesha ayengi aapki life mein it's always there aaj ek pareshani se nikle ho kal dusri bhi taiyar rahegi theek hai na so it is you who has to who have to be very very tough you know that it is going to come you you really have to be i'm uh, in mean ready for that so it is my my paintings are based on those my paintings are based on achievements and uh, my paintings are based on द टीम वर्क एंड पोर्ट्रेट्स तो मेरा वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स बनाना आई लव डूइंग पोर्ट्रेट्स सो दिस इज ऑल द जर्नी एंड थैंक यू थैंक यू सो मच पूनम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका जो है फाइन आर्ट्स में जो चार साल से आप बहुत कम समय में जुड़े और लेकिन फिर भी आपका जो फाइन आर्ट्स है उसमें आपने बताया कि संघर्ष जो जीवन में आता है उनको बताने की कोशिश करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में आपने बताया उन्हें भी पिक्चर करने का या पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश करते हैं आप मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए एक हजारों में तेरी बहना है आगे बढ़ते हैं इस जर्नी को हम लोग आज बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं फाइन आर्टिस्ट जो है आशा जी से शुरू हुआ है अभी श्री कुशवाहा जी को सुनेंगे बहुत छोटी है लेकिन अपने कलाकारी में अपने को बिल्कुल अच्छी तरह से फाइन आर्ट्स में अपना काम कर रही है तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में गुड इवनिंग एवरी एंड हाई मेरे दोस्तों मेरे सभी सज्जन एंड जैसे सर ने कहा बिल्कुल मेरा नाम श्री कुशवाहा है और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा भी मैं बहुत छोटी हूँ भी जूनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं तो क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसी साल मैंने बी अपना कंप्लीट किया है एक्चुअली बी भी शायद मेरे को खुश खुशकस्मती से मैं कर पाई हूँ और फैमिली सपोर्ट और सबसे बड़ा हाथ मैं कहूंगी अपने भैया जी का क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में होता है कि पेरेंट्स इतना नॉलेज नहीं रख पाते हैं वो वो वो बस हमें रहा दिखाते हैं वो हमें बस सिखा सकते हैं कि आप सही रास्ते चलिए हमसे उम्मीद रख सकते हैं हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं हमारे लिए खून पसीने कर सकते हैं लेकिन जब हमारे बड़े भाई होते हैं बहनें होते हैं वो थोड़ा बहुत इतना, इतना स्टेबल हो जाता है कि हम अपने छोटे भाइयों बहनों को एक माँ बाप का दर्जा दे सकते हैं उनको गाइड कर सकते हैं बारहवीं के बाद मैंने जस्ट ऐसी नेगेटिव थॉट्स रख ली है कि अरे इतने सारे आर्टिस्ट हैं हमारा कहाँ नाम आने वाला अरे हम तो छोटे मोटे इतना तो पेंसिल चलानी भी नहीं आती कहाँ से कर लेंगे तो मतलब ये होती है कोशिश करने से पहली हार मान ली मैंने और हमारे घर में ये था कि ब्रदर का कहना कि आप एक बार कोशिश करके देखिए जाकर देखिए फिर आपकी हासिल क्यों नहीं होगा उन्हीं के सपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे इवन इतना पुश किया कि मैं ज़बरदस्ती अपना एंट्रेंस देने गई थी एंड आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने पहली बार में अपना एंट्रेंस क्लियर किया एंड सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए सबसे पहली शुरुआत तो मैं उन्हीं को कहूँगी कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और हमेशा मैं उनके लिए थैंकफुल रहूंगी भले ही मेरी उनसे बड़ी थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती रहती है वो तो होता ही है खैर बहन भाइयों का खेल है ये तो हमेशा उनका प्यार भी है और मैं अपने पापा जी के बारे में कहना चाहती हूं कि वो एक मिस्त्री हैं वो घर बनाते हैं सन उन्नीस में वो दिल्ली आए थे कुछ भी नहीं मतलब लेकर आए थे वो अपनी साथ में मम्मी को बस और कुछ भी नहीं था उनके हाथों में इवन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले थे वो बस शुरुआत से उनकी एक ही चीज़ रही कायम की उनकी सोच और ईमानदारी वो बस इन्हीं दोनों पे अपने कायम रहते थे और हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को दौलत मानी उन्होंने खून पसीना करा सब कुछ कमाया गालियाँ सुनी लोगों की बातें सुनी आप समझ सकते हैं जैसे कि लोग प्रोफेशनल में एक बार लोगों को फिर भी रिस्पेक्ट दे देते हैं लेकिन एक छोटे लेवल पर जब कोई काम करता तो उनकी इज्जत भी नहीं की जाती है कई बार उनके पैसे भी मार दिए जाते हैं तो कैसे कैसे करके मतलब उन्होंने जैसे तैसे करके हम लोग को मतलब कभी भी अगर हम लोग को तो पता भी नहीं चलने दिया कि बेटा मेरी जेब में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी हाँ बेटा कर तू आगे बढ़ बस मैं कहीं कहीं से भी करूँगा तू कर तो बस मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं आपको बढ़ाने के लिए सोचते हैं तो वो चाहे मारें पीटे कुटें कुछ भी करें वो आपके लिए फ़ायदे के लिए बोलते हैं और उनकी उम्मीदों को कभी भी मतलब ये मत रखिए कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा आप एकदम पॉजिटिव रहिए भले ही एक दो बार को कुछ बीच में हो सकता है आप पॉजिटिव रहिए आप उनके मेहनत को बिल्कुल पानी में मत जाने दीजिए एक दिन मैं भी मैं अभी इसी कोशिश में लगी हूँ मेरे को ज़्यादा साल हुए नहीं अभी पेंटिंग्स करते करते लेकिन मैं ये प्रूफ करके ज़रूर रहना चाहती हूँ कि पापा नहीं आपकी मेहनत बिल्कुल बर्बाद नहीं जाने दूंगी और मैं करके दिखाऊंगी मैं एक दिन दिल्ली में इतना नाम कमाऊँगी दिल्ली में ही क्या मैं तो अभी मैं इतना बोल रही हूँ भगवान ने चाहा माँ सबका आशीर्वाद रहा आपका प्यार रहा तो मैं सबके दिलों में छा जाऊँगी शायद मेरी यही कामना रहती है एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका मिला आप सबको बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपने अभी आशा जी प्रदीप जी पूनम जी और श्री खुशवाहा को सुना आशा करता हूँ सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं फाइन आर्ट्स में जीवन जीना कितना अच्छा है और कितना मेहनत है वो इनके शब्दों से इनकी भावनाओं से आपको मालूम पड़ा है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का जो है एक अंदर जो है एक फाइन आर्ट्स का जो है बच्चा जिंदा रहता है लेकिन उसको बड़ा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जितना आप मेहनत करते हैं हार्डवर्क करते हैं उतना ही वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत बन के लोगों के बीच में आता है तो हमने उनसे सुना तो आइए फिर से एक बार आशा जी को सुनेंगे नमस्कार दोस्तों अभी मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए थे अभी एक बड़ी मज़े की बात मैं आप बताने जा रही हूं क्योंकि चूँकि मैं अपने आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूं तो आर्मी फैमिली हम बहुत पौष फैमिली से कोई किसी चीज़ की घर में कमी नहीं थी मगर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने थे कि घबरा के न डरते थे कि भाई क्या हो गया सब तो खेल रहे हैं हम क्यों नहीं खेल दिया जा रहा मगर वो चीज़ थी कि उस वक्त जो आज की डेट में नहीं है बच्चे जवाब देते हैं हम कभी नहीं बोलते थे हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं हम रिवर्स क्वेश्चन नहीं करते थे मगर अंदर ही अंदर ना एक पैशन जो चीज़ है ना वो पैशन जब दब जाए तो चाहे आपको हजारों करोड़ों रुपए मिल जाएं यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड तो वही चीज़ मेरे में थी मैं हमेशा जलती थी तो मुझे देखने सब कहते क्या चाहिए तुम्हारे घर सुंदर हो कपड़े है गाड़ी है बरना है फिर भी तुम क्यों अंदर से जलती हो वो इसलिए क्योंकि मेरा अंदर का पैशन था बिकॉज दिस इज़ आर्ट आई एम आर्टिस्ट तो ये मेरा पैशन था बचपन से गॉड गिफ्ट था मैं जब पाँच साल की थी तब से पहले मैंने अपने गुरु की फोटो बनाई थी पोर्ट्रेट बनाया पर इसके पीछे एक और जब मेरी चीज़ दब गई तो मैंने एक चीज़ सोचा कि नो दिस इज़ लाइफ डोंट बॉदर अबाउट दिस नेगेटिव पोश्चन पॉजिटिव को देखो तो जैसे तैसे हम लोगों की उस समय माँ ने शादी कर दी मगर उसके बाद वो जो भावना थी वो अंदर ही थी कहीं ना कहीं मैं हमेशा आगे की आगे दौड़ती थी और मुझे घर में हमेशा डांट ही पड़ी थी कि इसको हमेशा बाहर कुछ ना कुछ करने की है पर वो चीज़ क्या थी वो ये चीज़ थी कि जीवन में कुछ करना है अपने सोशल के लिए करना कुछ आगे बढ़ना है तो फिर मैंने शुरू किया जब अपने बच्चे हुए तो अपना जो शौक़ था वो अपने बच्चों पे शुरू किया जिसमें कि मैंने जो भी उनके पीछे मैंने कहा बच्चों तुम आगे मैं तुम्हारे पीछे मॉडर्न स्पोर्ट पर कहीं मैंने दो मिनट वेस्ट नहीं है आर्मी रूल्स की तरह पाला तो उसी हिसाब से मेरी बेटी नेशनल प्लेयर भी रही और उसने 26 गोल्ड मेडल शील ट्रॉफिया भी जीती बेटा मेरा इंजीनियर है हर जगह आगे रहता है और वो उस में हार्डवेयर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर का उसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में डिप्लोमा किया तो दोनों आगे निकले आई वॉज सेटिस्फाइड बट स्टिल देर इज़ समथिंग विच इज़ पिंचिंग इन तो ये चीज़ शेयर की हमने बेटी से तो आपको एक मज़े की बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि माँ बाप अक्सर बच्चों की एडमिशन कराते हैं तो आई वॉज़ वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वैन आई लेफ्ट माई जॉब तो मुझे लगा कि भाई मैं तो अब बैकवर्ड होगी मतलब कि मैं एक हफ्ता भी घर नहीं बैठ सकी मगर उसके बाद जब ये चीज़ मेरे बच्चों ने देखी तो उन्होंने कहा मम्मा आज चलो घूमने चलते हैं उन्होंने नेट पे सर्च किया इंस्टीट्यूट ढूंढा तो मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं जब हम घूमने लेंगे तो सीधा मुझे इंस्टीट्यूट ले गए और मेरी एडमिशन आर्ट्स को कॉलेज में एडमिशन कराया यू विल नॉट थिंक अबाउट दिस कि मेरा उस समय क्या थे मेरी इस वक्त भी घूस बम इकट्ठे हो रहे हैं और आई फील शॉकिंग कि मेरे बच्चों को कितना केयरिंग था और वो एक हमारे प्रोफेसर ने भी सर ने भी कहा कि मैं लाइफ में पहला मेरा एक्सपीरियंस है माँ बाप बच्चों के एडमिशन कराते हैं या बच्चे माँ बाप के एडमिशन कराने आए हैं तो ये चीज़ फिर उस समय के बाद मैंने उतना जोश पकड़ा कि इन्हीं बच्चों को मेरी दुनिया से जाने के बाद मेरे नाम के साथ प्राइड होगा क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि मम्मा जो आज की डेट में नॉलेज नेविगेटर शिव खेरा बुक में लिखते हैं वो आपने बीस साल पहले हमें सिखाया जो कि आज बुक्स में छपता है तो मेरे लिए एक रिवॉर्ड ये है कि मेरे बच्चे जहाँ भी गए मुझे गोल्ड मेडल दिलवाया और सबसे बड़ा रिवॉर्ड एक माँ बाप के लिए है कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट मिला कि आपने हमें जो सिखाया तो आज से बीस पच्चीस साल पहले से तो मैंने उनका बच्चे ये पैंतालीस साल पहले का आपसे पहले का मेरे माँ बाप ने सिखाया था तो कहीं ना कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड आज की डेट में बच्चे बड़े फर्राटेदार जवाब देते हैं कहते हैं जी हम न्यू हैं हम इंटेलिजेंट हैं बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गुजारिश है मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं अगर ये कुछ मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया मेरी बात को अपने दिल से लगा के सोचो कि माँ बाप दुनिया में हर रिश्ता आपको मिल जाएगा धर्म के भाई धर्म की बहने धर्म के भाभी धर्म के चाचा ताया सब पर एक माँ बाप आपने कभी नहीं सुना होगा कि माँ बाप धर्म के मिलते हैं और वो कभी नहीं मिल सकते तो कृपया मेरी इस बात को दिल से लगा के हमेशा अपने माँ बाप की सम्मान करें उनके शब्दों का सम्मान करें तो मैं ये बातें अभी तो मेरे पास बहुत हैं अपने एक्सपीरियंस पर समय की कमी के कारण मैं और कुछ नहीं बताना चाहती बाकी बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों ने एडमिशन कर और मैं कई अवार्ड जीत चुकी हूँ आइकन अवार्ड भी मैं ले चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए कृपा अपने माँ बाप को सपोर्ट कीजिए ये मेरी सोशल बिकॉज मैं सोशल वर्कर हूँ इसलिए मैं सोशल एडवाइस भी यही है तो इतनी ही बात मैं कह के आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ध्यान से सुना शुक्रिया चलिए आगे पढ़ते हैं आशा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और खुशी की बात ये हुआ कि बच्चों ने आपका एडमिशन कराया ये सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा तो हमारे सभी श्रोता भी इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि ऐसे हर माँ बाप के साथ हो तो कितनी खुशी होगी मेरा सभी को मैसेज ये है कि पेरेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए हमेशा करना चाहते हैं चाहे वो मजबूरी हो चाहे ना हो अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो उनको समझिए जरूर आप उनको ये मत समझिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया वो नहीं कुछ कर पाए वो अलग बात है फिर उनको सपोर्ट हमेशा कीजिए कभी आप ही पेरेंट्स बनते हैं तो आपको भी समझ में आती है कि हाँ आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं तो आप ये सोचिए कि आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया माय डैड ही वाज नॉट वी आर वी आर द फैमिली ही हुज़ नॉट बीन फ्रॉम द आर्टिस्ट बैकग्राउंड फ्रॉम आर फैमिली दे वॉज नो आर्टिस्ट एट ऑल बट माई पेरेंट्स जस्ट सपोर्टेड मेरी डैडी मुझे बोलते थे बेटा तू बस पेंटिंग कर मैं तेरी एग्जीबिशन लगा दूंगा ही वुड जस्ट से दैट बट दो ही जस्ट डिड नॉट नो कि एक लाइन भी कैसे खींचते हैं? बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात आपने आपने बताया, ही अपने माता पिता का व्यक्त किया। आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं अपने माता पिता की याद आ रही होंगी और श्री कुशवाहा भी सोच रहे हैं कि कुछ मुझे भी बताना है <laughs> <laughs> अरे एक्चुअली में कुछ बताना तो चाहती थी अब बहुत कुछ है बताने के लिए तो लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि अभी मेरे स्टार्टिंग है और मैं अभी ज़्यादा बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन हाँ स्टार्टिंग करते करते मैं इस पहुँच तक पहुँच चुकी हूँ कि अभी मैंने लास्ट ईयर तो खैर चीफ मिनिस्टर से भी अवार्ड ले चुका है और मैं अपने माता पिता का भी नाम बताना भूल गई तो मैं बताना चाहूँगी बड़े गर्व से कि मेरे पिताश्री हैं मिस्टर अमरचंद कुशवाहा और मेरी माताश्री हैं मिस प्रेमवती कुशवाहा थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारे आर्टिस्ट और उनके थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड आपने सुना और उनके साथ जो आप बीती हैं वो भी बातें आपने सुना आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला होगा और इसी मोटिवेशन को लेकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें जो सपने आपने संजोए हैं उनको पंख दे और आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर होगी बातचीत तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते कमा गनीसा सुनते रहो मुस्करो करते चलो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 जीवन के जीने किए है कला इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने किए है कला कर